कर हैं अनन्यथा सिद्धम पदमी कारण लक्षणे निवेश अनन्यथा सिद्धत्वे सदी कार्य नियत पूर्ववृत्ति लक्षण ऐसा बनाना चाहिए ये कल हुआ था न क्योंकि जब दंड कर्ण है तो साथ साथ साक्षात निपेण दंडगत दंडत्जा दंड का रूप आकाश पिता इत्यादि वस्तु भी वहां रह सकते हैं नियमित रूप से तो उनमें भी कारण का लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी न हो इसमें सबका नाम रख दिया अन्यथा सिद्ध और ऐसे पांच अन्यथा सिद्ध माना गया प्रत्येक कार्य के प्रति उन पांच अन्यथा सिद्धों से, से रहित के लक्षण विशेषण देना पड़ेगा अर्थात अन्यथा सिद्ध शून्य भी कार्य कारणस लक्षण में बनता है अब उस पर देखिए पदकृति अन्य सिद्धि का लक्षण वगैरह दे दिया है। इसलिए में जाइए का दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति देख दे चुके थे अन्यता सिद्धत्व से आवश्यक न तथा रासवादी वारण संभवे नियत पदम अनर्थकमे यदि अन्यथा सिद्ध रहित ऐसा कहने से ही रासवादियों में निवृत्त हो जाएगा अतः नियत पद देने की कोई जरूरत नहीं था एवं अन्य सिद्ध कार्य पूर्वितम कारण इतने से भी लक्षण हो सकता है पद कृति में पढ़ रहा हूं अनंता सिद्धम अन्य सिद्धि है ना पद में भी कहा था अनंता सिद्धमें उसका है अन्य सिद्धि शून्य अन्यता कहते हैं लक्षण स्वयं बता रहे अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती नहीं कार्य संभव है तब सहभूत जो अवश्य प्रसिद्ध नियत पूर्वी पला जो जो हैं उनसे ही जब कार्य हो सकता है फालतू का उनके साथ में जो दूसरे खड़े रह जावे उनका नाम ये फालतू है अवश्यम बावी जिन प्रसिद्ध सिद्ध पदार्थों तो से ही कारणों से कार्य की उत्पत्ति हो सकती है उनके साथ में रहने वाले जो अन्य है जिनके के अंदर जिनके उन कार्य के प्रति कारणत्त तो होना कोई जरूरी नहीं है ऐसी चीजों को अन्यता से बता दो और यथा जैसे देखिए स्वयं घटा के बता रहे हैं अवश्य प्रलिप्त नियत पूर्व तिविर दंडाधि गठ रूप कार्य संभवे दंडा का? का? से क्या लेना जब लिखा तुमने समय कारण क्या था मृत्यु का असम कारण अपाल संयोग कारण उल उनसे अतिरिक्त उन दंडाधि कार्य संभवे घट रूपा कार्य हो सकता है जब तब तत्सभूतत्व एवं दंडादियों के साथ में रहने वाले दंदक्ष दंदक्ष रूपे, दंडे दंडा दंड का रूप आकाश रासभ कु दंडा दंडगत रूपादि गुण दो तीसरा कुड़ाल चौथा आकाश पांचवा गधा ये पांच अन्यता इनके बिना भी आवश्यक प्रसिद्ध जो मृतिका कपाल संयोग दंड इतने से कार्य जब बन सकता है ये सात तो जो रह जा रहे हो सदा सभी कार्यो के, तो के प्रति इसी वर्ष समझना आकाश सभी कार्य के प्रति रहेगा कार्य का जनक का भी जो जनक कार्य के जनक का जो जनक है वो भी प्रत्येक कार्य में अनावश्यक उपस्थित हो सकता है जैसे पुत्र मकान बना रहा है वो तो पुत्र का बाप किया खड़ा हो गया तो कौन सी आपत्ति खड़ा नहीं होना चाहिए क्या खड़ा हो सकता है हर एक कार्य में इस तरह से जनक का भी जो जनक है पिता का जो उस व्यक्ति का जो पिता है वो भी उपस्थित हो सकता है उपस्थित होने मात्र से उसको कारण मानना जरूरी नहीं है आकाश और ये तो परिपक्व सभी में बाकी तीन चेन बदलते रहते हर कार्य में दंड करण नहीं है हर कार्य में कपाल का द्व संयोग करना असमय आस, कारण नहीं है हर कार्य का समवाण मृतिका नहीं है तंतु पट रूपा कार्य के प्रति समय कारण है तंतु संयोग वो पट के असमवा कारण है तुरी वेम उनका संयोग ये सब क्या है निमित्त कारण है झुला करते ना खटखट खटकट खटकट मछली भाग देने लखड़ी उसको तुरी कहते वो जो घूमता है वेम कहते तुरी वेम उनका संयोग ये सारी चीजें भी उस पट के प्रति निमित्त कारण है लेकिन तुरी का रूप तुरी का जो जाति तुरित्व ये सब कारण नहीं तीन वस्तु प्रति कार्य में बदल रहा है और दो वस्तु सभी कार्य के प्रति अन्यसुद रहेगा ही दंड गो दंडत जाति घट के प्रति केवल है अन्न के प्रति नहीं पट के प्रति त्रिवेमत्व जाति आएगा और घट के प्रति दंड रूप आदि गुण आया और वहां पट के प्रति त्रिवेम आदि के जो रूप गुण आदि गुण है उनको लिया जाएगा और यहां कुड़ाल का पिता था उधर कुड़ाल का पिता नहीं है जुलाहे का पिता होगा जहाँ जो भी कार्य का जनक उसका भी जो जनक को लिया जाएगा और आकाश सभी के प्रति है ही है कहीं राशव है कहीं अन्य साधन जिससे आप तो सम्वाय को लाते हैं उस साधन को भी अन्य में हमेशा रखना चाहिए टेम्पो से आए टेंपो भी खड़ा रहेगा बगल में वो पाठ थोड़े पड़ेगा वो तो अन्य श्री अध्ययन के प्रति जो साधन उदाह टेंपो यहाँ आया हुआ है वो खड़ा भी है वो सुनता भी होगा वहां आवाज भी जा रहा होगा कभी तो वो पढ़ता तो है नहीं वो अन्यथा शक्ति इसे जिन साधन से आप आए अध्ययन का समय कारण आप है कि आपके आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं होगा आपके आत्मा में ज्ञान पैदा हो रहा है तो समय कारण तो आप हुए लेकिन समय कारण तो आपको ढोने वाला यहां गधा नहीं था गधे पर थोड़े आए टेम्पो से आए टेम्पो तो ने था इस पर सब जगह समझना सब जगह जिससे ढो के लाते हो वो भी अन्य से दो पंचमता से धो से शून्य होता हुआ कार्य का पूर्ववर्ती जो वस्तु है उसी का नाम कारण है ये लक्षण अब पूछते हैं महाराज कार्य का लक्षण क्या किसके नियत पूर्ववर्ती वस्तु का नाम कारण है वो तो कार्य का लक्षण बताओ कार्य प्राग प्रतियोगी कार्य का लक्षण करते हैं कार्य क्या है प्रागभाव का जो प्रतियोगी होगी निर्णय कैसे होगा इनषु तैलो तैलम भविष्य कपाले घटो भविष्यंतुषु पटो भविष्यति और है इन धागों में कपड़ा बन सकता है इन तिलों से तेल निकल सकता है सकता है भविष्य में होने वाला है अभी हुआ नहीं संभावना इन कपालों में जोड़ने पर घट बन सकता है ऐसी प्रती जहा हो वहां उस वस्तु का प्रागभाव माना जाएगा जिसका प्राग भाव आप भविष्य में संभावना को देखते हुए कह रहे हो उस वस्तु का नाम कार्य जैसे इन्हीं दृष्टांतों में कपालों में घट के संभावना कहा आपने अर्थात कपाल में घट का प्राग भाव देख रहे हैं उस प्रागभाव के प्रति कौन हुआ घट अत घट को कार्य कहा जाएगा धागो में कपड़े का प्राग भाव देख रहे हो है ना धागो में कपड़े का प्राग भाव देख रहे हो तो तारागव का प्रति कौन है कपड़ा इसलिए कपड़े को क्या कहेंगे कार्य इन तिलों में तेल हो सकता है अर्थात उन तिलों में आप तेल का प्राग भाव देख रहे हो उस प्राग का प्रतियोग कौन है तेल तो तेल को क्या कहा जाएगा कार्य इसी प्रकार हरे एक जगह देख लेना हर एक जगह पर हर कार्य के प्रति संभावना जिसमें संभावना, संभावना देख रहे हो वह कारण हो गया और जिस जिसका संभावना देख रहे हो वह कार्य हो गया कार्य प्राग भाव लक्षण कर दिया न्याय बोधनी में देखिए कार्यम लक्ष्य कार्यम लक्ष्य प्राग भाव प्रतियोगित्व कार्य से लक्षण अर्थात कार्योत्पत्ते है पूर्वम कार्य की उत्पत्ति से पहले क्या देख रहे हैं कहा देख रहे हैं यह कपाले घटो भविष्यति यह कपाले घटो भविष्यति दो कपाल पड़ा है कपालम कपाले कपालानी कपाले दिवचन है यह के कारण सत्य में मानोगी यह कपाल यो कहना पड़ेगा सत्य दिवचन घटो भविष्यति इति या प्रतीति ऐसी जो आपको प्रतीति हुई है कहा कपाल में घट की उत्पत्ति के बारे में प्रतीति हुई जायते तत्ति विषय भूतो यो अभाव तादृश प्रतीयीभूत अभाव का नाम प्रागवाब साग प्राग कक्ष प्रतियोगी घटादि रूप आर्य भवती ऐसी प्रतीति का अनुभूति में जो अभाव भाषित हो रहा है उस अभाव का नाम प्राग अभाव घटो भविष्यति पटो भविष्यति बठो भविष्यति घट्टो भविष्यति घट्टो भविष्य घट्टो कहते गंगा जी के घाट को घाट को घट्टहा घटाह और घट्ट में बहुत अंतर है एक प्रकार भी जब घुसा लिया तो बिल्कुल अर्थ बदल गया। घटा मने घड़ा घट्ठा मन घाट यहां गंगा जी पर घाट हो सकता है आप अनुमान कर रहे हैं यह घट्टो भविष्यति ऐदी प्रतीतियों में जिसके अभाव जो भाषित हो रहा है विषय उस विषय को हम क्या कहते हैं प्राग तत्तपागव हमें भाषित हो रहा है कहीं घट प्राग भाषित होता है पट प्राग भाव घट्ट प्राग भाव पट प्राग भाव को प्राग ता भाव ते भाषित होता है घटापम कार्यौटते कारण में कारणम कतिविधम कारण, कति कारण कितने प्रकार के एक प्रकार एक तरह से भेदे साधारण कारण और असाधारण कारण से दो प्रकार का आप सुन चुके हैं पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं और अब प्रकारांतर से कारणों की त्रिविधता कथन करने जा रहे हैं जो कि एक तरह से असाधारण कारण का ही भेद है कारणम त्रिविधम समवाई संवाय निमित्त भेदात कारण तीन प्रकार एक का एकता नाम संवाय कारण दूसरे का नाम असमवाय कारण और तीसरे का नाम निमित्त कारण अच्छा न्यायोधन में इतना ही उसको स्पष्ट करके बोल रहे कारण विभाजित कारण यदि असमवाय कारणम निमित कारण ची कुछ विशेष नहीं सीधा सीधा समवाय कारण से किम लक्षण तो समवाही कारण का लक्षण क्या हो सकता है यदा युवेद कार्यमुत्पत् तत्मय यहात ये येत सत्पद्य समवायि कारण जिस, जिस पदार्थ में जिस द्रव्य में द्रव्य ही सदा समय कारण होता है कभी गुणकर्म सामरज्य समय भाव कभी किसी का समय कारण होते नहीं नवद्रव्य हैं, उन नवद्रव्यो में भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा बस पांची पांच काल दिग्व्य और मन किसी का समय कारण नहीं होते क्षय द्रव्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्मा नई आयो के अनुसार संवाय कारण होता है इच्छा द्रव्य इसमें मैं सीधे बोल रहा हूं मैंने मन यव्य समवेतम मन संवाय संबंधे नेतमने संवाय संबंध से संबद्ध होकर संद्ध पहले बोल चुका हूं कार्य और कारण अवय आवयव और अवयवी के बीच में समय होता है कार्य और कारण के का बीच का मतलब क्या? अवयव में अवयवी अवयवी कार्य होता है और अवयव सदा कारण होता है दो परमाणु अवयव है किसका एक द्रोणुपात्मक कार्य का और द्रोणुक क्या है अवयवी तीन ग्रणुक अवयव हो गए उन तीन गणकों से एक तरह नाम का अवयवी पैदा होता है वह अवयी कार्य है और अवयव कारण है कपाल द्वय ये अवयव है इनसे जुड़कर बना एक घट रूपा कार्य अवैवी है धागे ये अवयव है उनमें पैदा हुआ कपड़ा अवयवी है तेल के ते कारण मुद्दा किल सैकड़ो की संख्या में है सैकड़ों अवयव हैं उनसे भरा रूपा तेला कार्य अवयवी पैदा होता है इसी प्रकार सभी दृष्टान्त में आप देखेंगे कारण कारणभूता द्रव्य सदा अवय होता है और कार्य कार्यभूता जो द्रव्य है वह अवयवी होता है द्रव्यात्मक समवाय कारण द्रव्यात्मक कार्य के प्रति बात कह रहा हूं मैं गुण रूपा कार्य के प्रति नहीं गुण कभी अवयवी नहीं होता दो द्रव्यो में जब कार्य कारण की बात कहते हो तब यह नियम है सदा कारण अवय होगा और कार्य अवय भी होगा लेकिन जब द्रव्य और गुण के बीच में कारण भी बात कर रहे जैसे यहाँ पर कहेंगे पटस्थ स्वगत रूपा दे पट पटगत रूप के प्रति संवाय कारण है गुण के प्रति द्रव्य संवाय कारण है क्रिया के प्रति द्रव्य संवाय कारण है जाति के प्रति द्रव्य संवाय कारण है आपका में सुख दुख का गुणों के प्रति भी आत्मा समवाय कारण है वहां कार्य और कारणों का बीच में अवय अवय भाव नहीं है लेकिन संवाय संबंध गुण और समवादी के बीच में संवाय संबंध होता है, क्रिया क्रियावान के बीच में संवाय संबंध होता है इसलिए मैंने सामान्य रूपये ने पहले नियम बताया था कार्य और कारण के का बीच में समवाद कहीं कार्य अवयवी हो सकता है कहीं कार्य गुण हो सकता है कहीं कार्य कर्म हो सकता है इन कारण सदा द्रव्य है तो वह द्रव्य अवयवी होगा और कारण होता द्रव्य अवयव होगा बात। यथ संवेतम सन जिसमें समवाय संबंध से संबद्ध होकर कार्य उत्पन्न हुआ करता है उस वस्तु का नाम संवाय कारण है जैसे आपने पहले यह तंतुशो तंतुषो तो यह तंतुशो आपने क्या देखा था पटो भविष्यति की प्रतीति में क्या है तथा तो था पट है है ना नुष्प्रागभाव का प्रति कौन है पट इसलिए पट क्या है कार्य है ये कहा गया था तो यह कार्य किसमें पैदा हो रहा है तंतु क्या है कार्य ठीक है ना यश्मे हमेशा बहुवचन ये वस्तु के ऊपर द्विवचन कहीं एक वचन हो सकता है कारण में सप्तमी का ये तंतु धागे बहुत होते हैं ना जैसे तंतु शु दो कपाल में हो रहा है तो कपाल यो दिवचन तो या बहवचन प्रयोग होगा तो यस्मिन यंतों में यह कार्य क्या था पट पटक तो कार्य जो है कहा पैदा हुआ तंतुओं में तंतुओं में पैदा हुआ वह कार्य किस संबंध से पैदा हो रहा है तंतु में समवाय संबंध से यथ अब एक-एक शब्द घटाऊंगा देखे लक्षण का यने से लेना है तंतु सप्तमी जिनमें तंतुओं में संवेदम कर संवाय, सक। संवाय से संबद्ध होकर क्या कद पटो कार्यम उत्प्य दे तो कार्य उत्पन्न होता है मन येषु यहाँ बहुवचन येषु तंतुषु जिन तंतुओं में समवाय संबंध से संबद्ध होकर कटरू का कार्य उत्पन्न होता है अतः उन तंतुओं को हम क्या कहेंगे समवायी कारण इसी प्रकार कार्य हो। क्या होगा हो। हो हो। जिन दो कपालों में समवायन से संबद्ध होकर घटात्मक कार्य उत्पन्न होता है वे कपालों को समवाय कारण कहा जाएगा सर्वत्र कपाल संयोग असमवाय कार हाथ तो मत बोला करो जिसका हो जाता है पाठ हमेशा असमवाय गुण होता है द्रव्य होता है सुखपुर में भी बता चुका हूँ और ये कपाल योग का नहीं तो जिसमें संवाय संबंध से संबद्ध होकर कार्य उत्पन्न हुआ करेगा जिसमें उत्पन्न हो रहा है उस वस्तु का नाम समवाय ये तो दो द्रव्यों का पीछे बताया तंतु भी द्रव्य है पट भी द्रव्य है कातार भी द्रव्य है घट भी द्रव्य है अद्रव्य और, और गुण का पीछे बताया पट रूपकारी है पट रूप पैदा हो गया घट रूपकारी है कहा पैदा हो रहे हैं पटे घटे वीलिए पथ में संवाय संबंध से संबद्ध होकर उत्पन्न हुआ क्या कार्य पट रूपात्मक कार्य पट गंधात्मक कार्य पट स्पर्शात्मक कार्य पटगत संख्यात्मक कार्य पटगत परिमाणात्मक कार्य रूपा, रूपा सारे चौबीस गुण जो जो संभव है पट हो सकते सारे चौबीस नहीं संभव है तो आता नहीं हुआ करते पट में तो होता नहीं इसे कह रहा हूं जितना संभव है बारह तेरह चौदह पंद्रह जितना गिन सको उस पटगत रूपादि जितने भी गुण है तो सब कहा पैदा हो रहे हैं? पट में ही रहकर पैदा हो रहे इसलिए पट रूपाता आदि गुणों के पर आत्म कार्य के प्रति पट क्या हो गया समवायिक कारण इसी प्रकार से घटगत रूप घटग घटग रस घटगत स्पर्श घटग संज्ञा घटगत परिमाण घटग संयोग इत्यादि इत्यादि, जो जो गुण संभव है घट के अंदर उन सकल घटगत गुणों के प्रति घट क्या हो जाएगा संवाय कारण क्योंकि ये ये घटे संवाय सम्बद्धे न सत घट रूपाधि गुणात्मक कार्य उत्पद्यते घटे तटम समवाय कारण बहती वह घट समय कारण जिस घट में घटगत रूपाधी पैदा हो रहा है वह घट उन घटगत रूपाधि गुणों के प्रति क्या होता है समवायता इसी प्रकार घट को लुढ़ता दो लुड़कते लुड़कते लुड़कते जा रहा है लोटा उस लोटा का जो कर्म है जो दिखाई दे रहा है लुढ़कना वो क्रिया कहा है उस लोटे में उस घड़े में अत लुड़कना रूपी क्रिया घटे, ये वह सुबद्धे न सं क्रियात्मक भ्रमणात्मक क्रिया उत्पादते तादर्श क्रिया के प्रति भी कारण समय कौन है तक घट कलशोवा है न गुण के प्रति क्रिया के प्रति भी वह द्रव्य ही हमेशा जिसमें जो गुण देख रहे हो जिसमें जो क्रिया उत्पन्न हुआ व्यवहार होता हुआ देख रहे हो और जिस द्रव्य में जो द्रव्य रूपक कार्य उत्पन्न होता हुआ देख रहे हो उन तीनों के प्रति समय करना वह स्वयं कारणबुद्रव्य होता है उसको दोलिया इसलिए क्रिया को नहीं बता रहे यथा तंत वहाने पट के प्रति तंतव मने ओर स्वगत और आदि स्व मने पटगत पट रूप पटगंध पटरस पटस्पर्श आदि के प्रति पटस् पट पत क्या हो जाएगा समवाही कारण किसी संदर्भ में धागे याद आते हैं तो प्रसंग आते तो कुछ याद आ जाता एक बार पैंट और धोती के बीच में लड़ाई हो गया धागे ने बड़ा कमाल किया वहां धागे ने सारा समाधान दे दिया है इसे याद आता है धागा सब लाते रहा। धोती कहा पैंट से धोती कहा पैंट से हम बने हैं धागे से तुम भी बने हो धागे से फिर पैंट के शौक थी दुनिया को तो पैंट कहता है सिर्फ इतना फर्क है तुम खोलते हो पीछे से तो हम खोलते हैं आगे से फिर है तो दोनों दो धागे की पीछा आधुनिकता में दुनिया बहरा है उस संदर्भ में धोती कहता है पैंट सिर्फ इतना फर्क है मूड है क्या करें तुम्हारा पीछे भाग रहे मुझे छोड़ दिए धोती कहा से हम बने धागे से तुम भी बने हो धागे से सिर्फ फर्क कितना है तो हम खुलते तो हो आगे से सनातन धर्म की परंपरा में पोशाक धोती होता है पैंत नहीं होता तो धागे पट का समवाय कारण है और पटगत रूप रसगंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग तुरुवादियों के, तो के प्रति इसी प्रकार सर्वत्र समझिएगा न्याय बोधने में समवाय कारण लक्षण का लक्षण बता रहे हैं का येद व्याख्या कर रहे देखो जो मैं बताया था न येतम सत्वाये समबद्धम सत् संवेतन सत्मने ने के बाद मूल में नहीं है लेकिन सब जोड़ना पड़ता है सत का मतलब आगे बोल रहे हैं संवायेन संबद्धम सत कार्यमुत्पद्यते सत्मने होकर जिसमें संवाय संबद्ध से संबद्ध होकर कार्य उत्पन्न होता है तत्व संवाय कारणम उदाहरण में था तंतव तंतुशु, यु तंतु समवाये न सत्पटाक कार्य मुत्पते तमवाय कारण मिल लक्षण करने जा रहे हैं अवच्छेद का गाविडा अवच्छेद का सामान्य लक्षण करने जा रहे हैं समवा संबंध आवचिन कार्यता नहीं तादात संबंध आवच्छ कारण समवाय कारण देखिए कार्य कारण में पैदा हो रहा है किस संबंध से समवाय संबंध समवाय संबंध से वह कार्य कारण में पैदा हो गया इसलिए कार्य में रहने वाली कार्यता का अवच्छेद संबंध हो जाएगा समय संबंध कारी में रहने वाली कार्यता का अवच्छेद जो संबंध कौन सा होगा समवाय जिससे हो जा रहा है वही उसका अवच्छेद संबंध हो जाता है जिस संबंध से आप इस समय धरती पर बैठे हो आपका अवच्छेद संबंध क्या है? पूछा जाए क्या जवाब संयोग संबंध से बैठे ना आप इसलिए आपका अवच्छेद संबंध इस समय संयोग संबंध है जिस संबंध से जो चीज जहां रहता हो वह संबंध उस रहने वाले वस्तु का आधा गणी रहने वाले वस्तु का अवच्छेद हो जाता है धनमेरे नब्बा संवाय संबंध से पटरू का कार्य तंतु में रहा है ना कौन रह रहा है पट रह रहा है रहने वाला कौन हो गया पट हो गया उस पट का अवच्छेद कौन होगा समय संबंध होगा तंतु का नहीं समझना तंतु का अवच्छेद संबंध अलग है इस संबंध क्योंकि वो नहीं रह रहा है पट में जो रहता है जिस संबंध से रह रहा है वह संबंध उस रहने वाले का अवच्छेद होता है तंतु रह, रह रहे पट पट रहें तंतुओं में समय संबंध से रह रहे हैं जिस संबंध से रह रहेगा मतलब जिस संवाय संबंध से रह रहे हैं कौन पट रह रहा है तंतुओं में जिसलिए इसलिए उस पट रूपी रहने वाले का अवच्छे संबंध कौन हो जाएगा संवाद और तंतु इसका अवसर संबंध क्या होगा अरे रुई भी आया अभी तो कार्यक्रणों पट तंतु का बीच में चल रहा है आप तंतु खुद में रह रहा है कहा रह रहा वो खुद में रह रहा है वो किसी में नहीं रह रहा खुद में अपने आप में स्थापित होकर कार्य को जो है पटोत्पन्न होने दे रहा है अपने आप अपने आप में किस समझ रहता है उसका नाम तादापी संबंध अतिवे धागे अपने में तादापी समझ से रहते हैं और कपड़ा धागे में समय समझते इसे कार्यता का अवच्छेद समय हो गया कारणता का अवच्छेद संबंध तादाप हो गया क्या हो गया? हमेशा स्व स्वस्व में रहेगा इसे क्या बोलूंगा समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यविन्न का कार्य निष्ठा कार्यता का के प्रति कानात्म संबंध आवच्छिन्न कारणता का कारणम समवाय कारणम भवती ये लक्षण संवाय सम्बन्ध से अवच्छिन्न कोई भी कार्य संसार का हो यथा कार्यक्रमा कार्य के प्रति ताजा संबंध से तंतु तो तो क्या हो गया कारण उसी प्रकार संसार के हर कार्य के प्रति बोलना है तो क्या कहूंगा नाम नहीं लूंगा पटतंतु हटावे सारे चीज को केवल कार्य और कारण को लेकर बोलना है मुझे समवा कारण का लक्षण तो क्या बोलूंगा समवाय संबंध आवचिन कार्यतावच्छिन का संसार भर का रहेगा कारयत्तावचिन्न रहेगा पटकता विन्ना नहीं पटकता के पटरू का कार्य घटकता छिन्ना घटरू का कार्य और कारयत्तावचिन्ना संसार का सगल कार्य जब सामान्य लक्षण किया जाता है ना वह एक वस्तु विशेष को समझाने के लिए लिया जाता है लेकिन जब बोला जाएगा सामान्य लक्षण को वस्तु विशेष का नाम हटा के बोलेगा इसलिए कारत्याविन्न कार्यक्रमिष्ठा कार्यता प्रति सकल कार्यों में रहने वाली कार्यता के प्रति समय कारण क्या होगा कादात संबंधावच्छिन्न जो भी कारण होता है वही समय कारण है उसी को उन्होंने लिखा है देखो समय संवाए संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित सीधा इन्होंने ले लिया हमने एक पीछे और जोड़ दिया था समय संबंध आवच्छिन्न कार्यतावच्छिन्न कार्यता कार्यतावच्छिन्न सकल निष्ठ कार्यता कैसे कहा जाएगा इसको समवाय सम्बन्ध अवच्छिन्न पुस्तक में सीधा कार्यता बोल दिया है एक कार्यता कहा है कैसा है कुछ भी नहीं कहा उसने हम उसको बता रहे हैं और अधिक कार्यता अवच्छिन्न कार्यनिष्ठ कार्यता के प्रति से निरूपित कारणता कहा रहेगी समय कारणों में कैसे कालात्सबावचिन्न काला संबंधावच्छिन्न कारण कारणता कारण निष्ठ कारणता समवायी कारण ताजा तो संबंध आवच्छिन्न सीधा उन्होंने क्या यह कारणत्व थोड़ा उसको विस्तार करते कारण कारणदानिष्ठ कारण समवाय कारण अवच्छेद जोड़ देना है संबंध भी और धर्म को भी इसको कहते सम्बन्ध रूपा अवच्छेदक और इसको कहते धर्म रूपा कार्य में रहने वाले धर्म क्या है कार्यत्व उससे अवच्छिन्न जो सकल कार्य में रहने वाली कार्यता कार्य में? में क्या धर्म रहेगा कार्य कार्यता कार्य सकल कार्य उसमें क्या रहता है सामान्य कार्यता संबंध संबंध जिस से कार्य कारण में रह रहा है वही कार्य का अवच्छेद होता है संवाद संबंधावचिन्न कार्यकिन कार्य निश्चित निरूपिता सकल कारण में क्या रहेगा कारण है कुछत्व रूप अवच्छ अवच्छिन्न सगल कारणों में रहने वाली कारण का नाम ही संवाय कारण है समझ में आ रहा है, कुछ बात। रहा है। <laughs> आगे। कारणे थोड़ा न्यायरी में समवाय संबंध से अवच्छिन्न घटाधिक कारण में कपाल आदो घटाधिक कारण कौन है कपाल आदियों में कपाल आदि आदात संबंध नहीं उदाहरण कपाल में कपाल की समझ रहेगा ताजा तो समझ से जो मैं मैंने जी की पुस्तक कारण में कारण की समझ रहता है ताजा प्रसम स्वयं में स्वयं ताजा समझ से इसे करपाल आदे कपाल आद कपादे अरे ना पुस्तक में संवाय संबंधे न गठाधि गठाधिकरण घट का अधिकरण कौन है कपाल आद कपाल कपाल आदियों में कपाल आदि खुद कैसे रह रहे हैं तादात संबंध कारणत्वाद तादात संबंध कारण हुआ करते हैं और सम... इसलिए क्या होगा समवाय संबंधावचिन्न छिन्न घटत्वाद्यवच्छि देखो घट के प्रति विशेष क्या होगा यहां यहां क्या बोलूंगा घटत्व अवच्छिन्न यहां लिखा जाएगा घटात्मक कार्य निष्ठ कार्यता कालात्सब्छिन्न कारण के पर क्या बोला जगा? कारण कपाले थे कपाल में अतः कपाल समय आ गया ना तो समवाय घट और कपाल के साथ में चोड़ दिया है। प्रति सात्व समय संबंध आवत्व घटात्मक कार्यता घटात्मक जो कार्यता स्वयं तारन्दाविन्न कपालिन्न कपालामक जो कारणता कपाले अस्थि अतएव कपालम घटम प्रति आसंवाय नहीं समवा कारण तीसरे कपाल घटा के प्रति संवाय कारण हो गया पिंड के प्रति होगा कपाल के प्रति कहने के सीधा समझाने के लिए कह देते मृत्यु कांत मृतिका सद्यम अंध इन घट के प्रति जब कपाल कह लिया कपाल के प्रति पिंड पिंड के प्रति मृतिकांत पिंड रखते ना चक्र के रोक पिंड कपाल के प्रति पिंड कैसे बना मिट्टी से बना तक जाना है जा सकते यही तरीका तो है वेदांत कारण कारण कारण कारण करते करते कारण ब्रह्म में या जाते जाओ तो परमाणु तक पहुंचोगे न्याय में है ना कारण परम्परा से जाओगे तो अंतिम स्थिति क्या होगा आपका परमाणु में पहुंच जाएंगे आप तो समवाय सम्बन्धी ने घटागिरण कपाला दो कपाला संबंध पार्थ वाले सकते हो ना घटत्वादि ये याद भाविन्न प्रति का जो मैं कह रहा था संबंध से कोई भी जन्य भाव पदार्थ कोई भी जन्य भाव पदार्थ आप ले लेंगे उस जन्य भावत्तावच्छन जन्य भाव रूपी कार्य के प्रति ताजात्मध न द्रव्य से कारण द्रव्य ही कार्य समय जन्य भाव कहने से जन्य द्रव्य जन्य गुण जन्य कर्म ये ती तीन जन्य भाव है तो ये छह भाव पदार्थ है आपके पास कितने भाव पदार्थ है छुण कर्म सामान्य विशेष समवाद इन छह में से तीन तो नित्य हटा उनको सामान्य भी जाति भी नित्य विशेष भी नित्य समवाय भी नित्य रहा तीन ही चन्या भाव पदार्थ द्रव्य जाति हमेशा नित्य मनुष्य मर जाएगा इन मनुष्य जाति रहेगी नित्य विशेष नामक पदार्थ नित्य पदार्थों को परमाणु को अलग रखने के लिए बीच बीच में माना गया है वो भी नित्य है अनंत है और संवार पर जो संबंध है बीच अवय अवयी का बीच कार्यकारति व्यक्ति का बीच में क्रिया क्रियावान और नित्य द्रव विशेष का विच माना जा रहा है वह भी नित्य हो नित्य संबंध हो समय एक एवं है नित्य संबंधों समवायस्तु एक एवं इसे तीन भाव पदार्थ नित्य उनको निकाल दो क्योंकि अवकार जन्य भाव जो जन्य होगा व अनित्य होगा और भाव कौन हुए तीन ही रह गया द्रव्य गुण इन तीनों के प्रति सदा सदा सदा द्रव्य ही संवायता लगता है। कर्म क्रिया पदार्थ द्रव्य आगे दे रहा है देखिए मूल में समवाय ना छापन द्रव्य कारण जन्य भावेश कौन कौन द्रव्य गुण कर्मसु त्रिशु द्रव्यमेव है समय कारणम द्रव्य ही उसमें से भी जो बात मैंने कहा था ना अवय का वो भी बोल रहे द्रव्य तू द्रव्यावयवाह समय अवयवी कार्यभूता जन्य द्रव्य के प्रति हमेशा उसी द्रव्य का जो अवयव है वो समय कारण अवयवी के प्रति अवयव समवय कारण अथो गुणादाव भी द्रव्य में समय कारण आशयन आह इसे गुणादि के प्रति भी द्रव्य ही समय कारण होता है इस बात को मन में रख के मूल में लिख दिया पटस् स्वगत रूपा दे है स्वाले ना पट पट जो है पट रूप के, के प्रति पड़ा गति पड़ा स्पर्श पड़ा संख्या इत्यादि के प्रति समय कारण होता है इसी पट में जो क्रिया हो रही है उस पट में होती हुई क्रिया के प्रति स्वयं पट संवाय कारण होता है क्रिया को यहाँ कर्म कहते न्याय में संवाय कारण कर लेना पटस्त सुगद्रूपा देवायि कारणम महा दोस्त अ बाई थोड़ा मेहनत का काम यहाँ पर असली सरल वाला काम तो हो कारण अब आता है असमवाय का थोड़ा टेढ़ा फिर भी सीधा पर समझ में आ जाए तो सीधा ना समझ में आए तो कोई भी विषय हो टेढ़ा ही कोशिश करते हैं देखिए समझ में आ जाए टिकाना आपकी बात समझाना हमारा बात हम तो समझा देते हैं यहां सबको समझ में भी आ जाता है बाहर जाते भूल जाते वो आपकी मर्जी है। कई विद्यार्थी के बोलते महाराजा तो पढ़ाते रहते हैं एक एक बार समझा निकलते सो हो हो जाता, जाता? गायब तुम टिकाओ, जाने से पर ताला लगा देना जो अंदर घुसा है निकल लेना दो बहुत मुश्किल है एक महात्मा ने इसलिए देखा कि वो बाल होता था लम्बरे बाल मजा से कह कह रहे हो फिसल फिसल जाता जाता है दिया होगा है तेल लगा रखा ना चला जाता है अंदर टिकता नहीं वो गया मुंडन कर लगाना के बदल बांट दी दो तीन प्रकार के तेल अगला दिन देखा मैंने महात्मा घंजा होके आया क्या, है, क्या मैंने कहा कौन सा स्पेशल हो गया क्या एकदम आप मुंडन करके आये हो तो महाराज अपने कल कह तो दिया ना सब बात इसे फिसल जाता तो तेल लगाता था फिसल जाता था अब शायद टिक जाए चलो इसी भावना से कर लिया <laughs> <laughs> चलिए थोड़ा रिलैक्स हो गए ना उस पाठ से अब दूसरे में चलते असमय कारण असमय कारण से किम लक्षणम कार्यन कारण वह सही कसम नृत्य समय सब कारण असमय कारण तो तंत रूप पट रूप है कार्य सह लो दोनों एक वा है ना उसको छोड़ दीजिए कार्य सह एक असमय सिरे सिता हूँ पहले तंतुओं में आपने भी देखा है एक चीज क्या देखा था तंतुओं में पट उ तंतुओं में जब पट बना बनते वक्त ही क्या हुए वो धागे आपस में एक दूसरे से विलक्षण आता विता नामक संयोग विशेष को प्राप्त कर गए संयोग तो पहले भी था ढेर पड़ा है धागा तब भी संयोग है रोल बना दो तो भी धागों का संयोग है धागों का संयोग दो तो जैसा भी रखो वो संयुक्त तो बना रहे लेकिन आतान वितान आख्य विशेष संयोग जो पठानुकूल संयोग है वह पंतु में पैदा होगा तो संयोग कैसा है आतान वितान आतानुकूल संयोग है ताना पाना बोलते ना लंबा चौड़ा है आतान विता आख्या संयोग आख्यानुकूल या पंतु संयोग है तारस पंतु संयोग कहा पैदा हो गया तंतुओं में तंतुषो पट है और उन्हीं तंतुओं में पट का उत्पन्न करने योग्य आतान-वितान तक संयोग विशेष के अनुकूल संयोग तंतुओं में पैदा हो गया है हाँ ओत प्रोता आता बिताना तो तंतुओं में तंतुओं में पट है समवाय संबंध से थीक? और तंतु संयोग तंत्रों में अभी अभी आपने पढ़ा पट रूप के प्रति पट समय कारण तंतु के प्रति तंतु क्या होगा समय कारण होगा इसे तंतु संयोग तंतुओं में समवाय समय से रहा दोनों एक अधिकार रूपा तंतुओं में समवाय समय रह रहे हैं कार्य है पट समय कारण है तंतु और एकदश पट के प्रति कारणीभूत होता हुआ जो तंत्र तंत्रों में रह रहा है उस तंत्र संयोग का नाम असमवाय कारण तंत्र को क्या कहेंगे असमवाय कारण सह उसके साथ संवाय संबंध से रहने वाला कार्यण सह एक अर्थ है एक में अलग अलग जगह नहीं कार्य के साथ में एक अधिकरण में समवाय समय रहने वाला जो दूसरा जो कि पट के प्रति कारण बन रहा है उसके बिना पट पैदा नहीं हो सकता तंतुओं में जब तक तंतुओं का परस्पर आता नोत प्रोतानुकूल संयोग विशेष नहीं होता तब तक पट पैदा ही नहीं होगा धागो में अतव कार्य के साथ में एक अधिकरण में रहने वाला समवाय समन से जो दूसरा वस्तु जो पटके के प्रति कारण भी हो ऐसा वस्तु उस वस्तु का नाम असमवाय का कार्य सह एक मैं पटेना, सह एक अर्थ मैने तंतुषु संवेतम अर्थात समवाय संबंधे संबद्ध सत्ते संयोग सा तंतु संयोग असमय कारणम प्रति एक कारणम भवती पटम प्रतिन सही कस्मृत संवेदन सदारण तक असमय कारण में एक लक्षण हुआ वाहमें दो लक्षण छिपा रखे कुछ जगह में ये घटेगा दूसरे जगह में दूसरा लक्षण घटाएंगे आप दूसरा देखिए दूसरे हिस्से के लिए हमने चित्र बना दिया है रेखा उसको देखिए कार्य अभी पटरूप कार्य क्या है पट में जो रंग पैदा हुआ मान लो सफेद रंग पैदा हो गया कपड़े में कपड़े में सफेद रंग कैसा पैदा हो गया क्योंकि धागे कैसे थे सफेद रंग वाले थे अर्थात धागे में रहने वाला सफेद रंग कपड़े में पैदा होने वाला सफेद रंग के प्रति असमवाय कारण है कहीं से इसी को समझाने के लिए दूसरा बोला पट रूपात्मक जो कार्य है अपना कारण कौन है पटर का कारण ऐसा समय कारण पट समय कारण कौन है पटर पत का पट तो कारण के साथ पट रूपात्मक जो कार्य है वह अपना कारण कौन पट के साथ में कारण सह दूसरा ऐसा कारण के साथ में कारण है सामने कारण के साथ किसका कारण पटरूपात्मक कार्य का जो संवाय कारण था कौन था पट पत। उस पटरूपी संवाय कारण के साथ एक धागों में ऐसा वस्तु ढूंढो जो उन धागो में रहता हो और पटर के प्रति कारण भी बनता हो ऐसा कौन सा वस्तु है तंतुओं में तंतुरूप तंतुरूप पटरूप के प्रति कारण भी हो रहा है तंतों में रह रहा है और तंतुओं में तंत्रुप कैसे रह रहा है पटरूप के साथ नहीं है पटरूप का कारण पट के साथ रह रहा, रहा है तंतु में पटरूप नहीं रहेगा ना कपड़े का रूप कपड़े में रहेगा धागों रहे में नहीं धागो का रूप धागों में रहेगा इसलिए कपड़े का रूप अपना कारण जो पट है उसके साथ में तंत्रुप का रह रहा है तंतु में जाएगा कारण के साथ में पट के साथ एक अर्थ है तंतुषो विद्यमान जो तंत्रुप समय समंस से वह तंत्र रूप पटरूपात्मक के प्रति असमय कारण है क्योंकि पटरूप और तंत्रूप दोनों एक अधिकरण में सीधे नहीं आ सकते जो तो पटरूप का रहता है पट में तंत्र का रहता है तंत्र में दो अलग अलग जगह रहने वाले हैं उनको एक अधिकरण में कैसे लाएंगे एक दूसरे के प्रति असम कारण बनाने नहीं ला सकते थे इसे उन्होंने परंपरा बनाई पटरूपात्मक कार्य का जब हम असमय कारण खोजेंगे अर्थात कोई भी गुण कोई भी गुण का असमय कारण जब हम खोजने लगेंगे तब हमें क्या करना है उस गुण का जो भी समवाय कारण है वह अपने समय कारण में समय कारण भी अपने समय कारण में उस कार्य के प्रति काम बता हुआ दूसरा वस्तु के साथ जुड़ा रहा है उस वस्तु को असमय सम्भा, कारण समझना चाहिए गुण है, पटरुख क्या है पट में रहने वाला गुण है इस गुण का हम असमय कारण खोज रहे हैं कौन हो सकता है तो हमें कहीं क्या करना पड़ा उस गुण का समय कारण लिया पटरू का समय कांड कौन पट को पकड़ा और अब पट कहां रह रहा है तंतुओं में उन तंतुओं में कौन रह रहा है तंतुरूप रूप जो कि बल्कि और भी चीजें हैं तंतु संयोग है तंतु का चीजें भी हैं लेकिन वो अन्य चीजें पटु के प्रति नहीं तंतु में गंध भी है तंतु में रस भी है तंतु में स्पर्श भी है लेकिन वे पटु के प्रति कारण नहीं हमें तंतु में रहने वाला उस वस्तु को पकड़ना है जो पटरूप के प्रति कारण भी हो और तंतों में समवाय संबंध से उस पटरूप के कारण पट के साथ रहता हो ये कारण है कारण सह एक समवेतम सतम तंत्र पटरूपम प्रति असमय कारण भवि ठीक आ गया ना आप देखिए न्याय बोधनी में क्या बोल रहे हैं असमय कारण असमय कारण कहला कार्य सहेकस्मर्थ संवेदन सदेन सहकस्म संवेदन सद अपरम असमय कारण